आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आप एक बिज़नेस वमैन हैं और बिज़नेस करते हैं तो निश्चित तौर पर एक जो है महिला जब बिज़नेस करती है या परिवार बिजनेस करता है तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक तो समय का मैनेजमेंट हमें बहुत आसानी से मालूम पड़ जाता है कि घर भार देखते हुए हमें बिज़नेस को करना है तो दोनों जगह टाइम जो है एडजस्ट करना अपने आप में एक यूनिक बात हो जाती है तो आशा जी से हम लोग इन सारी बातों के बारे में जानेंगे तो आप सभी की तरफ से आशा जी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप बढ़िया जी जी यहां तो बिल्कुल बिल्कुल आशा जी थोड़ा सा बताइए आप क्या करते हैं आपका किस तरह का बिजनेस है पहले मैं जाती थी पर फिर तो मुझे एक मेरी फ्रेंड थी तो मैं बाहर बैठी थी कहते क्या हुआ मैंने कहा नहीं कुछ नहीं कहते चलो मैं आज आश्रम में ले जाती हूँ आपको नहीं। नहीं। मैं वहाँ गई ना तो कहने लगे कि यहाँ पर आप बाबा जी के कमरे में चलते नहीं। नहीं। जैसे मैंने एंट्री की ना बाबा जी के कमरे में पता नहीं क्या था मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या था तो वहाँ बैठते इतना आनंद लगा मुझे इतनी अच्छी मतलब वाइब्रेशन हुई मैं वहाँ बैठे ऐसे आँखें बंद कर ली कहती नहीं आँखें नहीं बंद करो अच्छे खोल के ना जी के दर्शन करो बिल्कुल तो तो तो हमें यूं कि कि मैंने आंखें बंद करके करनी है तो मैं जब जैसे बाबा जी के दर्शन किए ना तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि मेरी आंखों से आ, आ तो अच्छा गए तो मतलब, अच्छा। अच्छा बिल्कुल तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की कैसे आपका एक अलग ही एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं यहाँ आकर तो आपका जो बिजनेस है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए हमारे श्रोता <laughs> हा, जी जी तो तो मैं तो फिलहाल कर रहती। मैं आ, हुआ कि मुझे भक्ति में बड़ा अच्छा लगता है आ, हा, आज हा, मुझे इन चीजों में बहुत अच्छा इंटरेस्ट लगता है तो मैंने मोदी का किया हुआ था बिजनेस एक दो साल ऐसी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा जी आशा करूँगा हमारी सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और हिसार में जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास पास के कुछ एरिया के बारे में टूरिज्म के बारे में ज़रूर बताइए क्योंकि हमारे आबरूड के लोग शायद वहाँ जाए नहीं जाए लेकिन आपके ज़रिए वो सुन पाए समझ पाएँ कि इसहार इस तरह का एरिया है यहाँ यहाँ चीज़ें ये यह है जी आश्रम के अलावा मतलब हाँ एक मंदिर है काशी का मंदिर है वहाँ अच्छा, अच्छा। वहाँ पे लोग जाते हैं बहुत अच्छा है काफी टाइम से उनकी मानता है जैसे अच्छा। तो उसी के बस पांच मिनट के रास्ते में ही आश्रम है वहाँ पर अरे वाह हाँ जी तो मतलब बाकी अच्छा है वहाँ का माहौल और ज्यादा अच्छा माहौल है वहाँ जाना भी चाहिए वहाँ भी दर्शन करने चाहिए यहाँ बाबा जी के आश्रम में भी जाना चाहिए मैं तो आपको सबको यही कहूँगी कि वहाँ जाके एक बार जाके जो नहीं गया हुआ एक बार जरूर जाकर वहाँ पर अब एक बार मेरे, मेरे कहने पर मेरी रिक्वेस्ट है की वहाँ पर एक बार जरूर जाए वहाँ देखे क्या चीज है वहाँ पर वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा बिल्कुल बिल्कुल चलिए आशा जी वहाँ टूरिज्म के कौन कौन से प्लेसेस आपके नजदीक में है कुछ ऐसा है जो देख सके लोग वहाँ पर एक हाथी हो गया जैसे रोड है है बरवाला ऐसे छोटे छोटे जो गांव हैं या शहर गाँव से वहाँ तो आश्रम बने हुए हैं सबके आस पास है अच्छा, अच्छा. अगर जाना चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है काफी दूर जाना पड़ता है सब आश्रम वही बने हुए आसपास अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूँगा हमारी सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है और आपका हॉबीज़ क्या है एक महिला होने के नाते हाउसवाइफ है आप घर पर रहते हैं तो किस तरह के जो हॉबीज़ आपने अपने पास है क्या क्या चीज़ें आपकी बहुत अच्छी रुचि वाली चीज़ों के बारे में बताई अरे वाह भी और सुनाना भी और और मुझे मैं मैं भजन भजन वगैरह भी भी कई बार सत्संग पे चले जाती हूं, तो जरूर जरूर मुझे मौका मिलता है है इस चीज़ का और मैं मतलब मन में जो भी भाव है, भजन के थ्रू लगा लो कुछ भी कर लो तो मैं करते हैं, हैं। जी जी तो एक हाथ सुंदर भजन हमारे श्रोता बंधुओं को भी सुनाई दीजिए लगे हाथ एक दो महीने अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं जरूर सुनाऊ पकड़ लो हाथ बनवार नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवार बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी बड़ी मझ धार में नैया की वैया कोई नहीं मेरा बड़ी मझ में नहीं भैया आप बन जाओ वारी नहीं तो, तो जाएंगे जय जाए जय गुरु, गुरु। चलिए आशा जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है आपसे द्वारा भजन सुनकर तो जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए मैंने पहले भी यही कहा है अब भी यही आने के बाद आपको खुद अन... सुख की अनुभूति हुएगी आनंद ऐसे लगेगा कि बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ कर जब मैं यहाँ आई माउंट तो मुझे यूँ सबसे बड़ी अच्छी बात लगी इतनी हजारों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ क्लीन इतना है मैं आपको बता नहीं सकती इतनी सफाई रखते हैं लोग बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगी स्पेशली बता रही हूँ आपको इस चीज के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर ऐसे मैंने और जगह पर काफी जगह पर स्थानों पे गई हूँ लेकिन जी, जी. ये स्थान मुझे तो मतलब तो तो सफाई के मामले में तो बहुत अच्छा लगा बहुत क्लीन हम्म हम्म चलिए एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे आप संदेश के बारे में आइए सत्संग सुनिए मुरली जो होती है वो सुनिए आप और जो भी आपके मन में भाव है आप यहाँ लेके आइए आपकी सब मनोकामना पूरी होगी जी जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच कि आपने बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस और एक सुंदर गीत भी आपने सुनाया थैंक यू सो मच बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद दिखलाएंगे जल जोश पर मान से रेडियो मधुबन कम्युनिटी सोसाइटी आप हार्दिक स्वागत करती है आओ हम भी धनुष उठाएं एक पल को अर्जुन बन जाए रेडियो मधुबधे संस्कृति और समाज के साथ चहकेगा अपना उमड़ी सो की है तैयारी आने वाला इवेंट है पारी जाएंगे रेडियो मधुबनी कम्युनिटी सोसाइटी आपका करता है स्वागत है जी भर घर प्यारी सी बातें। धीरंदाजी प्रतियोगिता खेल में दम जोश में रंगे गई है भारत की पहचान तीरंदाजी खेल दिखाने पूरे राजस्थान से बच्चे दिखलाएंगे जलरे जोश और मान से तीरंदाजी खेल दिखाने पूरे राजस्थान से बच्चे दिखलाएंगे जलरे जोश और मान से